वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों यानी अनेक तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे महादेव जी को हृदय में मना उनसे माता पिता कुटुम्बी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लाँगते हुए चले उनके हृदय में बड़ा सोच था कुछ सुहाता न था मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ कर पहुँच एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह काव काव कर रहे थे गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं नगर बहुत ही भयानक लग रहा है श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं गांव से यानी चुपके से जोहार यानी वंदना करके चले जाते हैं भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते मानो नगर में दसों दिशाओं में दावागनी लगी हुई है पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पे ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो एक कैकई ही, ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो पुत्र को सोचवश और मन मारे यानी बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी हमारे नैहर में सब कुशल तो है भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई फिर अपने कुल की कुशल स्वयं पूछी भरत जी ने कहा कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं <coughs> पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कह भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली हे तात मैंने सारी बात बना ली थी बेचारी मंत्रा सहायक हुई थी पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश यानी बेहाल हो गए मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो, वे तात तात तात तात, पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका हाय आप मुझे श्री जी को सौंप भी नहीं गए फिर धीरज धरकर वे संभल उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ पुत्र के वचन सुनकर के के के कहने लगी, मानो मर्म को पाच कर, यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। और कठोर कैके ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए पुत्र को व्याकुल देखकर कह समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो वह बोली हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए मानो कि पके घाव पर अंगार छू गया हो उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला यानी मेरा हित करने की जा, जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला मुझे सा दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई क्या किया जाए विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता अरे कुमती जब तूने हृदय में यह बुरा विचार यानी निश्चय ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई तेरी जीभ गल नहीं गई तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हार ली थी स्त्रियों के हृदय की गति यानी चाल विधाता भी नहीं जान सकी वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म थे वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए यानी वैरी लगे तू कौन है मुझे सच सच कहा तू जो है सो है मुंह में स्याही पोत कर, जाहिर कर दिया मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं माता की कुटिलता सुनकर शत्रुन जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय के के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण छोटे भाई जी क्रोध में भर गए मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी उसका कुबड़ टूट गया कपाल फट गया दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा वह कराहती हुई बोली हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया उसकी यह बात सुनकर और उसे नक्श से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्याजी के पास गए कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं चेहरे का रंग बदला हुआ है व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं उन्हें दिखा दे सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं उन्हें दिखा दे कैके जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई जिसने कुल के कलंक अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया तीने लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में हैं केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ मुझे धिक्कार है मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौसल्या जी फिर संभल कर उठी उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँच कोमल वचन बोली हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ तुम अब भी धीरज धरो बुरा समय जानकर शोक त्याग दो काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानी मत मानो हे ताप किसी को दोष मत दो विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए उनके हृदय में न न कुछ विशाद था हर्ष उनका मुख प्रसन्न था मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेश सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवा कर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती राम पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा राजमहल मानो शोक का निवास बन गया भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे तब कौसल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई भरत जी ने भी सभी, सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएँ कहकर समझाया दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक यानी बड़े छोटे पाप हैं जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे जो लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को दुह लेते हैं चुगलखोर हैं दूसरों के पापों को कह देते हैं जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं हे जननी यदि इस काम में, में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है जो मनुष्य शरीर पाकर श्रीहरि का भजन नहीं करते जिनको हरिहर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं जो ठग हैं और वेश बनाकर जग को चलते हैं हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें माता कौसल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण यानी प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह मिटे। पर, तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते इसमें तुम्हारी सम्मति है जगत में जो कोई भी ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल छा गया इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने कहा हे तात हृदय में धीरज धरो और आज किस कार्य के करने का अवसर है उसे करो गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया वे रानियाँ भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार यानी कपूर गुगुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशकात्र विधान यानी दस दिनों के कृत्य किया मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया शुद्ध हो जाने पर यानी विधि पूर्वक सब दान दिए गौवें तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां सिंहासन गहने कपड़े अन्य पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे पहले तो कैकई कह ने जैसी कुटिलकरणी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभा श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए मुनिनाथ ने कर यानी दुखी होकर कहा हे भरत सुनो भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है लाभ जीवन मरण और यश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए हेतात मन में विचार करो राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है उसे शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है बहुत बोलने वाला है मान बड़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल कलाप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता उस का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव चौदहों लोगों में प्रकट है हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है न है और न अब होने का ही है ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीके पवित्र पुत्र हैं राजा सब प्रकार से बड़भागी उनके लिए विषाद करना व्यर्थ यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो राजा ने राजपद तुमको दिया है पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी राजा को वचन प्रिय थे प्राण प्रिय नहीं थे इसलिए हेतात् पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला सब लोग इस बात के साक्षी हैं राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर और अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं राजा का वचन अवश्य सत्य करो शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा अर्थात दोष नहीं लगेगा यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है इसलिए तुम राज्य करो ग्लानी का त्याग कर दो मेरे वचन को हित समझकर मानो इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा जी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी जी के के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा श्री रामचंद्र लौट आने पर राज्य उनको सौंप देना और सुंदर स्नेह उनकी सेवा करना मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं हे पुत्र गुरुजी की आज्ञा पत्थर रूप है उसका उसका आदर करना चाहिए तो कर उसका करना चाहिए चाहिए और हित मानकर पालन काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए श्री रघुनाथ जी वन में हैं महाराज स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने चले गए हैं और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो हे पुत्र कुटुम्ब प्रजा मंत्री और सब माताओं के अब सबके तुम एक ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हर भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए उनके नेत्र कमल जल यानी आंसू बहाकर हृदय रूपी हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया उनकी वह दशा देख उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई तुलसीदास जी कहते हैं स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सभी लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर, कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसको अच्छा समझकर करना यानी मानना चाहिए उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं तथा मेरे हृदय को संतोष नहीं है अब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 मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया मैंने अपने मन में अनुमान किया देख लिया उससे कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है यानी इसका क्या मूल्य है जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊँ एक ही आँख यानी निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं यह भी आपकी स्नेह की जड़ता यानि मोह के के वश में होकर कह रहे हैं कैके के पुत्र कुटिल राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं मैं सत्य कहता हूँ आप सब सुनकर विश्वास करें धर्मशील को ही राजा होना चाहिए आप मुझे हट करके ज्यो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होशहवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है कारण से कार्य कठिन होता है इसमें मेरा दोष नहीं हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है कैके से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया स्वर्ग भेजकर कर पति का कल्याण किया स्वयं विधवापन और अपयश लिया प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कह इन्हें सभी का काम बना दिया इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं के, के, के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो फिर भी जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर से बिच्छू डंक मार दे उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है कैके के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई भी मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूँ जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें मेरी कुमाता कैके समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो जो परमहानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है क्योंकि आप लोग संशय शील और प्रेम के वश हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल रहते हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह वश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं इस बात को सारा जगत जानता है जिनके लिए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 मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण कहता हूँ श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है मन में एक ही आंख यानी निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा यद्यपि मैं बुरा हूँ अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर है श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही आप पंच यानी सब लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे यद्य मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूं तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं